आध्यात्मरामण युद्धकांडर सर्ग जाल्यम बुभ साकरसा समग्रमस्त्र लोकाना भयनाशन सुद्भुत अभीमंत्रो तो राम तम महेशो महाभुज संदधे कार्म उसका आकार अत्यंत होने के के कारण वह सूर्य समान था महाबाहु भगवान राम ने संपूर्ण लोगों का भय दूर करने वाले उस अत्यंत उग्र और अद्भुत अस्त्र को धनुर्वेदोक्त विधि से अभिमंत्रित कर अपने धनुष पर चढ़ाया तस् संधियमे तो राघवेण सर्वोत्तम सर्वूताल च वसुंधरा सावणा संक्रुद्धों सल काेपरमा तमस्त्रम घाति कन्दम भगवान राम द्वारा उस उत्तम बाण के चढ़ाए जाने पर समस्त प्राणी भयभीत हो गए और पृथ्वी कापने लगी इसी समय उन्होंने अत्यंत क्रुद्ध हो धनुष को भली प्रकार खींच बड़ी सावधानी से वह मर्म बाण रावण पर छोड़ दिया सभद्र युव दुर्धर सो वज्रपाणी विसर्जिता कृतांत घो राो वह काल के समान अति भयंकर मुख वाला और वज्रपाणी इंद्र द्वारा छोड़े हुए बद्र के समान अति असह्य रावण के वक्षस्थल में लगा स निमग्न हो महाघोर शरीर पर विवेदह तुर्ण रावण से महात्म रावणस्त प्राणा विवेश धरणीतले सरो रावण भत्म तूरशत वह शरीरांतकारी महाभयंकर बाण उस महाकाय रावण के शरीर में घुस गया और उसने तुरंत ही उसका हृदय फाड़ डाला उसने रावण के प्राणों का अंत कर दिया और फिर पृथ्वी में घुस गया इस प्रकार रावण का वध करने के उपरांत वह बाण फिर भगवान राम के तर्क में चला आया दस्य हस्तापाता स सरम का मुखम महत गताम भ्रमगेन राक्षसे तम दृष्ट्वा पति भूम हतशेषा राक्षनाथा भयत्रस्ता दुद्रभो सर्वतोदिश के लगने से ही रावण का बड़ा भारी धनुष बाण से ही तुरंत उसके हाथ से गिर गया और वह राक्षसराज प्राण रहित हो चक्कर खाकर पृथ्वी पर गिर पड़ा उसे पृथ्वी पर गिरा देख मरने से बचे हुए राक्षसगण ही जाने से भयभीत होकर चारों ओर भाग गए दसग्रीवश निधनम बृजयम राघव से तथो विने संदा वाणराजित का वदंतोंजयम रावणस्य च तद्बम अथातरीक्षे व्यतन सौभ्य तो श्रीदस दुंदुभी तब विजय विभूषित वानरगण अति प्रसन्न होकर श्री रामचंद्र जी के जय और रावण की उस पराजय का बखान करते हुए भगवान राम की जय और रावण की क्षय का घोष करने लगे तथा आकाशमंडल में दिव्य दुन्दुभियों का गंभीर नाद होने लगा पपात पुष्पृत्ति समन्ता द्राघोरी सिद्ध चारणा चि भगवान राम पर सब ओर से फूलों की वर्षा होने लगी तथा मुनि सिद्ध और देवगण उनकी स्तुति करने लगे अथातरीक्षे नृत्य सरसोमुरावणसो देहोत्थम ज्योतिरादिव दे प्रवेश देवानां देवाश्यम सता देवावचो रहो भाग्यम रावणस्य महात्म फिर आकाश में सब और अप्सराएं प्रसन्नता पूर्वक नाचने लगीं इसी समय रावण के देह से एक सूर्य के समान प्रकाशमान ज्योति निकली और वह सब देवताओं के देखते देखते श्री रघुनाथ जी में प्रवेश कर गया यह देखकर देवगण कहने लगे अहो महात्मा रावण का बड़ा भाग्य है सात्विका देवा विष्णु कारुण्य भाजना भय दुखा व्याप्ता संसारे परिवर्तित हम देवगण सत्वगुण प्रधान हैं और श्री विष्णु भगवान के कृपा पात्र हैं फिर भी हम भय और दुखादि के थे होकर संसार में भटका करते हैं अयम तो राष्णु दीता प्रिंसक और यह रावण महाक्रूर राक्षस है यही नहीं यह ब्रह्मघाती अत्यंत तमोगुणी पर स्त्री भगवत विरोधी और तपस्या को पीड़ित करने वाला भी है एवा प्रविष्टवान एवं ब्रुदेवेश नारद प्राहम सुस्मितः किंतु देखो यह सबके देखते देखते भगवान राम में ही लीन हो गया देवगण के इस प्रकार कहने पर नारद जी ने मुस्कुराते हुए कहा सुणुताूँ धर्मतत्वाचक्षण राघव राघवद्दीपाद भावन वृद्ध सह सदाचरिता देश संयुक्त सुमास्विधन भयास राघव पश्यु दिन स्वने राम पश्यति क्रोधो रावणशु गुरबोधाधिकवत हे दिव तुम लोग धर्म के तत्व को भली प्रकार जानने वाले हो इस अत में मेरा मत रघुनाथ जी से द्वेष रहने के कारण रावण अपने सेवकों सहित देश पूर्वक हृदय में सदा से रामचंद्र जी के चरित्र की ही भावना रखता था तथा राम के हाथ से अपना वध सुनकर सर्वत्र राम ही को देखता हुआ स्वप्न में भी उन्हीं को देखता था इस प्रकार रावण का क्रोध भी उसके लिए गुरु के उपदेश से कहीं अधिक उपयोगी हुआ निर्धुताधन अंत में स्वयं भगवान राम के हाथ से मारे जाने के कारण उसके समस्त पाप धुल गए थे अतः बंधनहीन हो जाने से उसने राम में सायुज मोक्ष प्राप्त किया पापीषो वह दुरात्मा परेशु सो यदि सैन्यम स्नेहाुकुल भाव संपूर् शुद्धांतर गोम भवजिता मुक्त सद रा विष्णु सुरवर विनुत विष्ण याथ वैकुंठमा यद्य कोई पुरुष पुष्पे का महापापी दुराचारी तथा पर और पर में आसक्त भी हो तथा यदि नित्य प्रति प्रेम से अथवा भय से दिलक भगवान राम का चिंतन करता हुआ प्राण त्याग करता है तो वह शुद्ध चित्त होकर सैकड़ों जन्म के उपार्जित नाना दुखों से छूटकर कर शीघ्र ही भगवान विष्णु के देवता और दैत्यों से बंदित आदि स्थान वैकुंठ लोक को चला जाता है युद्धे ह्वा युद्धे दशास्त्रम भुवन विषम वाम चापम भूमौ वृशभ्य ठंडक भ्रामन बाण में आरक्तोपातने सरदलित पपु सूर्यकोटिप्रकाश विर श्रीबंधुरांगति पा वीर राव जो त्रिलोकी के कंटक स्वरूप रावण को युद्ध में मारकर अपने बाएं हाथ से धनुष को पृथ्वी पर टेके हुए खड़े हैं तथा दूसरे हाथ में एक बाण लेकर उसे घुमा रहे हैं जिनके नेत्रों के उपांत भाग कुछ लाल हो रहे हैं बाणों से छिन्न भिन्न हुआ शरीर करोड़ों सूर्यों के समान प्रकाशित हो रहा है और उन्नत देह वीर स्त्री से सुशोभित है वे देवराज इंद्र द्वारा वंदित मेरी वीरवरराक्षा करें रामायणे उमा महेश्वर संवादे युद्धकांडे एक सर्ग